प्रश्न भगवान आपने एक प्रवचन में कहा था कि पुरुष के लिए मैं भाव और स्त्री के लिए मेरा भाव अर्थात ममता बाधा है क्या ममता प्रेम का ही दूसरा रूप नहीं है क्या इतने प्रेमपूर्ण गुण को जो कि मेरे जीवन पर छा गया है उससे छोड़ना ही पड़ेगा और रूखा सूखा होकर रहना पड़ेगा कृपया मार्गदर्शन दें कश्मीरा मैं और मेरा दोनों प्रेम के दुश्मन हैं दोनों प्रेम को नष्ट करते दोनों प्रेम के लिए कैंसर है। और तू समझ रही है कि मैं और मेरा ही प्रेम है और तू समझ रही कि मैं और मेरा चला गया तो जीवन रूखा सूखा हो जाएगा जीवन रूखा सूखा है मैं और मेरे के कारण और अगर थोड़ी बहुत हरियाली कहीं जीवन में हो भी कहीं एक आध दो पत्ते कभी निकल भी आते हों तो यही समझना कि मैं और मेरे के बावजूद निकल आते मैं और मेरे के कारण नहीं कुछ हिस्सा होगा तेरे भीतर जो मैं और मेरे से खाली वही थोड़ी हरियाली होगी वही थोड़ा मरुद्धान होगा नहीं तो मरुस्थली ही मरुस्थल होगा मैं यानी अहंकार अहंकार और प्रेम का क्या संबंध हो सकता है प्रेम तो अहंकार का विसर्जन है जब भी किसी के प्रति प्रेम उमकता है तो उसके प्रति हम अपना अहंकार छोड़ देते उसके प्रति हम अपने मैं को समर्पित कर देते फिर चाहे साधारण जगत का प्रेम हो और चाहे भगवान का प्रेम हो मौलिक प्रक्रिया तो एक ही है जिस स्त्री को तुमने प्रेम किया या जिस पुरुष को तुमने प्रेम किया उस प्रेम में तुम्हें परित्याग क्या करना पड़ता है प्रेम मांगता क्या है एक ही चीज मांगता है कि मैं को समर्पित करो और जब भी कोई स्त्री और पुरुष एक दूसरे के प्रति अपने मैं को समर्पित कर पाते तो उनके जीवन में बड़ी हरियाली होती बड़े फूल खिलते बड़ी सुवास उठती मगर यह बहुत मुश्किल से होता क्योंकि इस्त्री इस्त्री है क्योंकि आखिर स्त्री स्त्री है पुरुष पुरुष है इनके प्रति मैं को पूरी तरह समर्पित करना करीब करीब असंभव है और अगर कभी कभी समर्पित हो भी जाए तो वो क्षण को क्षण होता है उस क्षण में थोड़ी झलक मिलती है रस की थोड़ा मन विमुग्ध होता है थोड़े प्राण आनंदित होते हैं मगर क्षण को और फिर अंधेरी रात फिर गहन अंधेरी रात एक क्षण को जैसे कोंद गई बिजली और फिर अमावस की रात जो पहले से भी ज्यादा अंधेरा कर देती इसलिए प्रेम में थोड़ा सुख भी है और बहुत ज्यादा दुख भी है जिन्होंने प्रेम किया है उन्होंने सुख ही नहीं जाना उन्होंने सुख से भी ज्यादा गहन दुख जाना है इसलिए बहुत से लोग तो प्रेम में पड़ते ही नहीं छोटे से सुख से वे वंचित रह जाएंगे मगर बहुत बड़े दुख से भी वंचित रह जाएंगे इसलिए तो बहुत से लोग सदियों सदियों तक जंगल में भाग गए उन स्थानों से भाग गए हैं जहां प्रेम हो सकता था संसार का अर्थ क्या होता है जहां प्रेम होने की संभावना है जहां प्रेम का अवसर है जहां दूसरे मौजूद हैं, जहां कौन जाने कब किसी से मन का मेल बैठ जाए कौन जाने कब किसी से राग जुड़ जाए कौन जाने कब किसी की वीणा के साथ वीणा बज उठे कौन जाने कब और किसके साथ भाग जाओ सदियों सदियों से साधु संत भागते रहे जंगलों में पहाड़ों में किससे भाग रहे हैं वो कहते हैं हम संसार से भाग रहे हैं लेकिन अगर तुम उनके मनोविज्ञान को समझो तो इस बात में ज्यादा अड़चन न होगी समझने में कि वे प्रेम से भाग रहे हैं। संसार से नहीं प्रेम की जहां संभावना है चुनौती है वहां से भाग रहे हैं संसार प्रेम का ही दूसरा नाम है प्रेम से तो भाग जाते हैं क्योंकि प्रेम से डर लगता है थोड़ा सा सुख लाता है और बहुत दुख लाता है एकात तो गुलाब का फूल खिलता है जरूर खिलता है मगर हजार हजार कांटे ले आता है सारी छाती कांटों से छिद जाती है हाँ आती है कभी कभी एक सुवास भी एक सुगंध की लहर भी और फिर बहुत दुर्गंध भर जाती थोड़ा सा सुख और परिणाम में बहुत दुख तो लोगों ने सीधा गणित बिठा लिया कि भागी जाओ ऐसी जगह से जहां दुख सुख का इतना उपद्रव है लेकिन ऐसे भागे हुए लोग महाअहकारी हो जाते इसलिए तुम अपने साधु संतों में जिस तरह का अहंकार देखोगे वैसा अहंकार कहीं और ना देखोगे उनका अहंकार बहुत प्रकट होगा बहुत प्रगाढ़ होगा बहुत सूक्ष्म होगा और बहुत गहरा होगा क्योंकि प्रेम ही मिटा सकता था अहंकार को वो तो प्रेम को ही छोड़ के चले गए अब तो अहंकार को मिटाने वाला कोई भी ना रहा अब तो बीमारी ही रही औसत ना रही और उनके जीवन में तुम्हें तो रेगिस्तान मिलेगा वहां कोई हरियाली नहीं होगी कश्मीरा तू ठीक कहती अगर मैं पुराने ढंग के साधु संन्यासी पैदा कर रहा होता तो तेरा वक्तव्य बिल्कुल ठीक था कि फिर तो जीवन रूखा सूखा हो जाएगा लेकिन मैं तो किसी और ही सन्यास की बात कर रहा हूं ऐसे सन्यास की जो प्रेम से भागता नहीं वरन प्रेम के सत्य में जागता है ऐसे सन्यास को जो प्रेम को क्षण ही नहीं स्वीकार करता बल्कि अपनी शाश्वत सच्चाई की तरह अंगीकार करता है जो संसार से नहीं भागता और प्रेम से नहीं भागता बल्कि अहंकार को त्यागता है क्योंकि दुख प्रेम से नहीं आता प्रेम से तो सुख ही आता है क्षण भंगूरी से ही हां जब प्रेम चला जाता और अहंकार मजबूत हो जाता तब दुख आता है ये जरा सूक्ष्म प्रक्रिया है इसलिए ठीक से देखोगे तो ही समझ पाओगे दुख प्रेम से कभी नहीं आता दुख अहंकार से आता है मोह से आता है ममता से आता है मैं भाव से आता है इसलिए शुरू शुरू में प्रेम के संबंध बड़े सुखद और प्रीतिकर होते हनीमून के दिन बड़े सुखद होते हैं बड़े प्रीतिकर होते हैं क्योंकि अभी मैं नहीं आया अब आएगा जल्दी ही विवाह होगा घरग्रस्ती बसेगी और मैं लौटेगा अपने पूरे फौज फांटे के साथ अपने पूरे हमले के साथ पति पैदा होगा प्रेमी विदा हो जाएगा पत्नी पैदा होगी प्रेसी विदा हो जाएगी प्रेसी मर जाएगी उसकी लाश पे पत्नी खड़ी होगी प्रेमी राख हो जाएगा उसकी राख पर पति अकड़ाएगा अकड़ के खड़ा होगा जहां पति और पत्नी आ गए वहां दुख आ गए जब तक प्रेमी थे और प्रेसी थे कुछ बात और थी गुण और था अभी मैं नहीं था अभी दावा नहीं था अभी दावेदारी नहीं थी अहंकार के कारण आता है दुख ममता अहंकार का रूप है मेरा ये दावा ही अहंकार है जिस दिन तुमने कहा यह मेरी पत्नी उसी दिन तुमने उस स्त्री के प्राणों की आहुति चढ़ा दी, तुमने उसकी स्वतंत्रता मार डाली तुमने उसकी गर्दन दबा डाली अब तक जीवित थी आकाश मोड़ता हुआ पक्षी थी अब पिंजरे में बंद पत्नी हां तुमने आभूषण दे दिए हैं सुंदर साड़ियां ले आए हो वो सब तुमने पिंजड़े को खूब सजा दिया है लेकिन अब रस नहीं बहेगा और जिसको तुमने पिंजड़े में बंद किया है वह बदला लेगी आखिर कौन परतंत्र होना चाहता है वह भी मालिक होना चाहेगी वह भी तुम पे कब्जा करना चाहेगी उसमें भी हजार ईर्ष्याएं पैदा होंगी हजार जलने पैदा होंगी हजार महत्वाकांक्षाएं पैदा होंगी पति सोचता है मैं मालिक पत्नी सोचती मैं मालिक दोनों एक दूसरे पर कब्जा करने की चेष्टा में लगे होते हैं। ये है ममता का जाल इस ममता के जाल में कश्मीरा कहा हरियाली धोखा है या कि दूर का ढोल है सुहावना तू पूछती है आपने प्रवचन में कहा था कि पुरुष के लिए मैं भाव और स्त्री के लिए मेरा भाव अर्थात ममता बात है क्या ममता प्रेम का ही दूसरा रूप नहीं है नहीं जरा भी नहीं ममता प्रेम की लाश है प्रेम की सड़ांध है ममता प्रेम की समाप्ति की घोषणा है जब तक प्रेम है तब तक ममता नहीं होती मोह भी नहीं होता तब तक एक निश्चलता होती एक स्वतंत्रता होती जब तक प्रेम है तब तक प्रेमी एक दूसरे को मुक्त करते प्रेम मुक्ति लाता है ममता बंधन लाती दोनों एक कैसे हो सकते मगर तेरी बात मैं समझता हूं शब्दकोश में यही अर्थ लिखा है और जीवन के सामान्य शिक्षण क्रम में भी यही समझाया जा रहा है कि ममता यानी प्रेम मगर अस्तित्व के जगत में ममता प्रेम नहीं है प्रेम का ठीक विपरीत है अगर प्रेम अमृत है तो ममता जहर है तू कहती है क्या ममता प्रेम का ही दूसरा रूप नहीं जरा भी नहीं जहां से उड़ चुका प्रेम वहां पड़ी रह जाती है एक मुर्दा लाश उसको तुम ममता कहते हो फिर पूजो उस लाश को चढ़ाओ भूल उस पर लेकिन जीवन उस घर से उड़ चुका खाली पिंजरा रह गया हंसा जा चुका तूने पूछा क्या इतने प्रेमपूर्ण गुण को ममता को मैं प्रेमपूर्ण गुण कहता ही नहीं ममता अगर ठीक से पहचानी जाए तो घृणा तो हो सकती है प्रेम नहीं हो सकती जरा जटिल होगी बात समझने क्योंकि सदियों सदियों का संस्कार हमारा ऐसा है कि ममता यानी प्रेम अब मैं तुमसे कह रहा हूं ममता का अर्थ ही यह होता है कि प्रेम नहीं अब हम चाहते हैं कि कब्जा हो दूसरे पर ममता राजनीति है प्रेम धर्म है ममता मालकियत है प्रेम मुक्तिदाई है ममता कहती है कि मुझे कभी मत छोड़ना ममता कहती है कि मैंने यह लक्ष्मण रेखा खींची इसके बाहर मत जाना ममता कहती तुम मेरे हो और किसी के भी नहीं ममता बड़ी ईर्षालु है और ईर्षा घृणा का हिस्सा है घृणा की छाया है ममता ने रूप ले लिया है प्रेम का मुखौटा ओढ़ लिया है प्रेम का इसलिए खूब धोखा दे रही लेकिन सच्चा प्रेम दूसरे पर दावा नहीं करता खलील जिब्रान ने ठीक कहा है तुम अपने बच्चों को प्रेम तो करना लेकिन अपने विचार मत देना तुम अपने बच्चों को प्रेम तो करना लेकिन उन पर अपना अधिकार मत जतलाना क्योंकि अधिकार जतलाया, अपने विचार दिए तुमने उनकी गर्दन पर फांसी लगा दी उन्हें तुमने अपने सांचे में ढाला कि ये घृणा हो गई प्रेम ना रहा दो प्रेमी एक दूसरे के मालिक नहीं होते एक दूसरे के संगी साथी होते दो प्रेमी एक दूसरे से अपेक्षाएं नहीं रखते मांगे नहीं रखते सरते नहीं रखते उनका दान बेसर्त होता है प्रेमी देना चाहता है और ममता लेना चाहती ममता छीन झपट है ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और, और, और ममता का भिक्षा पात्र कभी भरता नहीं प्रेम कहता है ले लो मैं बांट रहा हूं मैं धन्य भागी हूं कि तुमने स्वीकार किया लेकिन प्रत्युत्तर नहीं मांगता प्रेम ममता देना तो चाहती नहीं और प्रत्युत्तर मांगती है दो ममता का स्वर है दो और दो इतना काफी नहीं है कौन पत्नी राजी है अपने पति के प्रेम से सोचती और मिलना चाहिए कौन पति राजी है अपनी पत्नी के प्रेम से सोचता और मिलना चाहिए बच्चे प्रसन्न हैं अपने माता पिताओं से सोचते हैं और मिलना चाहिए और माता पिता प्रसन्न हैं अपने बच्चों से सोचते हैं और मिलना चाहिए कितना ही मिले ममता का भिक्षा पात्र भरता नहीं और प्रेम भिक्षा पात्र है ही नहीं प्रेम तो है प्रेम तो दान है प्रेम तो देना है प्रेम तो बांटना है ये दोनों बड़ी अलग बातें हैं कश्मीरा ममता को प्रेम पूर्ण गुण मत समझ लेना अन्यथा प्रेम से तू वंचित ही रह जाएगी कूड़े कंकड़ बीनती रहेगी जबकि पास ही हीरों की खदानें थी कूड़े कंकड़ भी कभी कभी बड़े चमकीले होते और हीरों का धोखा दे सकते पारखी चाहिए और प्रेम की परख गहरी परख है क्योंकि उससे बड़ा कोई हीरा नहीं प्रेम तो कोहनूर है सभी उसको नहीं समझ पाएंगे तूने पूछा प्रेमपूर्ण गुण को जो कि मेरे जीवन पे छा गया है छा गया होगा तेरे जीवन पर मगर वो प्रेमपूर्ण गुण नहीं है फिर से तलाश ना, फिर से टटोलना किसी सस्ती चीज से राजी मत हो जाना मैं तो चाहता हूं कि सच्चा प्रेम तुम्हें उपलब्ध हो क्योंकि सच्चा प्रेम एक दिन प्रार्थना बन जाता है और ममता संसार में भटकाती रहती ममता एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर भिखारी की तरह भटकाती रहती और प्रेम एक दिन तुम्हें परमात्मा के महल में प्रवेश दिला देता है प्रेम एक दिन तुम्हें परमात्मा का प्यारा बना देता है